बोलती कहानियाँ के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है शिवम खरे की लघु कथा शीतल माहेश्वरी के सुर में तो आइए सुनते हैं गरीबी रेखा का कार्ड सुखी गरीबी रेखा का कार्ड बनवाने के लिए आज पांचवी बार सरकारी बाबू के पास आया है बाबू कहते हैं अरे भैया तुमने साबित कर दिया कि भैंस अकल से बड़ी होती है दस बार कह चुका हूं कि जब तक पूरे कागजात सही नहीं लाओगे कार्ड नहीं बन पाएगा सुखी हुजूर डेढ़ हजार रुपया तक की औकात ही है गरीब की ले लिया जाए और गरीब की अरज सुन ली जाए सरकार बाबू अरे मरवाएगा क्या खुद का कोई ईमान धर्म नहीं है तो क्या सबको अपने जैसा समझा है चल जा अभी साहब आएंगे तब आना सुखी जिस मालगुजार के खेत में काम करता था वहाँ उसे पता चला कि मालगुजार का कार्ड बना हुआ है वह हिम्मत करके और हैरानी के साथ मालगुजार से पूछता है बड़े सरकार मेरा गरीबी रेखा वाला कार्ड बन नहीं रहा बाबू बार बार परेशान कर रहा है मालिक आप ही कुछ मदद करो प्रभु मालगुजार जोर का ठहाका लगाते हुए हंसता है <laughs> अरे काची गरीबी रेखा का कार्ड पाने के लिए गरीब नहीं अमीर होना पड़ता पगला दिन मालगुजार फिर जोर से हँसता है <laughs> सुखी कांची अपनी आंखों में पीढ़ियों की विवशता लिए असहाय खड़ा है